अन्य जातियों के कष्टों के प्रति लोगों की क्रूरतापूर्ण उदासीनता अब्दुल बहा ने कहा मुझे अभी अभी बताया गया है कि इस देश में एक भीषण दुर्घटना हुई है एक रेलगाड़ी नदी में गिर गई है और कम से कम 20 व्यक्ति हताहत हुए हैं फ्रांसिसी संसद में यह आज चर्चा का विषय होगा सरकारी रेलों के निदेशक को बयान देने के लिए कहा जाएगा रेलवे लाइन की स्थिति पर उनसे प्रश्न किए जाएंगे ताकि दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा सके और गर्मागर्म बहस होगी यह देख मुझे आश्चर्य और हैरानी होती है कि बीच व्यक्तियों की मृत्यु के कारण सारे देश में कितनी दिलचस्पी और उत्तेजना उत्पन्न हो गई है जबकि इस तथ्य के प्रति वे उदासीन और ठंडे हैं कि त्रिपोली में हज़ारों इटलीवासियों तुर्कों तथा अरबों का हनन हो रहा है इस अंधाधुंध नरवत की भयंकरता ने सरकार को बिल्कुल विचलित नहीं किया फिर भी ये अभागे लोग मानव संतान है इन बीस व्यक्तियों के प्रति अधिक दिलचस्पी और इतनी गहरी संवेदना क्यों दिखाई जा रही है जबकि पांच हजार लोगों के लिए कुछ भी नहीं वे सभी मनुष्य हैं, वे सभी मानव जाति के परिवार से संबंध रखते हैं परंतु वे अन्य जातियों तथा देशों के हैं यदि इन लोगों के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तो इन तटस्थ देशों के लिए चिंता का कोई कारण नहीं इस अंधाधुंध हत्याकांड का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यह कितनी निर्दयतापूर्ण और अन्यायपूर्ण बात है अच्छी और सच्ची भावनाओं से पूर्णतया विहीन इन अन्य देशों के लोगों के भी बच्चे और पत्नियाँ हैं माताएँ और पुत्रियाँ हैं और छोटे छोटे पुत्र हैं इन देशों में आज शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें विलाप और क्रंदन का स्वर न गूंज रहा हो शायद ही कोई ऐसा घर मिले जस पर युद्ध के निर्दयी हाथ की छाप न पड़ी हो अफसोस हर ओर हम देखते हैं कि मनुष्य कितना निर्मम पक्षपातपूर्ण और अन्यायी है तथा ईश्वर में विश्वास करने और उसकी आज्ञाओं को पालन करने में वह कितना सुस्त है तोप और तलवार से एक दूसरे को नष्ट करने के इच्छुक होकर यदि ये लोग एक दूसरे से प्रेम करें और सहायता करें तो यह कितनी महान बात होगी कितना सुंदर हो कि वे भेड़ियों के भांति एक दूसरे के टुकड़े करने की बजाय बुलबुलों के समूह की भांति प्रेम और मैत्री भाव से रहें मनुष्य इतना पाषाण हृदय क्यों है इसका कारण यह है कि वह अभी ईश्वर को नहीं पहचानता यदि उसे ईश्वर ज्ञान होता तो वह उसके नियमों के बिल्कुल प्रतिकूल कोई काम न करता यदि उसका मन आध्यात्मिक होता तो ऐसा आचार व्यवहार उसके लिए असंभव होता केवल यदि ईश्वर अवतारों के नियमों और आज्ञाओं में विश्वास किया जाता तो युद्ध पृथ्वी के मुख को काला नहीं करते यदि मानव को न्याय के बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त होता जो ऐसी परिस्थिति का होना संभव नहीं होता आका मैं कहता हूं कि प्रार्थना कीजिए प्रार्थना कीजिए और ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाइए कि वे अपनी असीम कृपा और दया से इन पथभ्रष्ट लोगों की सहायता और मदद करें प्रार्थना कीजिए कि वह उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें तथा सहनशीलता और दया की शिक्षा दे कि उनके मन के नेत्र खुलें और वे आत्मा के उपहार से संपन्न हों केवल तभी पृथ्वी पर शांति और प्रेम का संचार होगा और इन गरीब तथा अप्रसन्न लोगों को सुख चैन नसीब होगा परिस्थितियों को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए हम सबको रात दिन की कोशिश करनी चाहिए इन भयानक बातें से मेरा हृदय टूट गया है और जोर जोर से क्रंदन करता है काश यह पुकार अन्य हृदयों तक पहुँच जाए तब नेत्रहीन देखने लगेंगे मृत जीवित हो उठेंगे न्याय का संचार होगा और यह पृथ्वी पर राज्य करेगा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सच्चे हृदय व मन से प्रार्थना करें कि इसकी प्राप्ति हो अपनी अल्प संख्या के कारण हम हतोत्साहित न हों। नवंबर 25 जब ईसा प्रकट हुए तो उन्होंने येरूशलम में अपने आप को प्रकट किया उन्होंने लोगों का प्रभु साम्राज्य की ओर आह्वान किया उन्होंने लोगों को अनंत जीवन का निमंत्रण दिया और उन्हें मानव संपूर्णताएँ प्राप्त करने के लिए कहा उस देदीप्यमान सितारे द्वारा मार्गदर्शन का प्रकाश फैलाया गया और अंततः उन्होंने मानवता के लिए अपने जीवन की बलि दे दी अपने समूचे पावन जीवन भर उन्होंने अत्याचारों और कठिनाइयों का सामना किया और इस सबके बावजूद मानवता उनकी दुश्मन थी उन्होंने उनका खंडन किया उनका तिरस्कार किया उनसे दुर्व्यवहार किया और उन्हें बुलाभला कहा उनसे मनुष्य समान व्यवहार नहीं किया गया और फिर भी इन सब के बावजूद वे दया सर्वोत्तम भलाई और प्रेम की मूर्ति थे वे सारी मानवता से प्रेम करते थे परन्तु लोग उनसे शत्रु जैसा व्यवहार करते थे और उनके गुणों का मूल्यांकन करने के अयोग्य थे वे उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं समझते थे और उनके प्रेम की ज्वाला से प्रकाशित नहीं थे बाद में लोगों ने अनुभव किया कि वे कौन थे कि वे पावन और दिव्य प्रकाश थे और उनके शब्दों में अनंत जीवन निहित था उनका हृदय सारे संसार के लिए प्रेम से भरपूर था उनकी परोपकारिता हर एक को प्राप्त होनी थी और जैसे जैसे लोगों ने इन बातों को अनुभव करना आरंभ किया उन्हें पश्चाताप होने लगा परन्तु उनको तो सूली पर लटकाया जा चुका था उनके देहावसान के कई वर्ष बाद तक लोग नहीं जान पाए थे कि वे कौन थे उनके देहांत के समय उनके शिष्यों की संख्या बहुत कम थी तुलनात्मक रूप से बहुत कम लोग उनकी आज्ञाओं में विश्वास करते थे और उनके नियमों का पालन करते थे नादान लोग कहते थे वह व्यक्ति कौन है उसके तो थोड़े से ही शिष्य है लेकिन जानने वाले कहते थे वह सूर्य है जो पूर्व और पश्चिम दिशाओं में चमकेगा वह अवतार है जो विश्व को जीवन प्रदान करेगा जो प्रथम अनुयायियों ने देखा संसार ने उसके बाद में अनुभव किया अन्य जातियों के कष्टों के प्रति लोगों की क्रूरतापूर्ण उदासीनता दो आता आप लोग जो यूरोपवासी हैं, इस बात से हतोत्साहित न हों कि आपकी संख्या कम है या इसलिए कि लोग समझते हैं कि आपके प्रयोजन धर्म का कोई महत्व नहीं यदि आपकी सभाओं में लोग कम संख्या में आते हैं तो आप हताश न हो और यदि आप उपहास और खंडन किया जाता है तो आप दोहख न हो क्योंकि ईसा के पटशिशों को भी यह सब कुछ सहन करना पड़ा था उनकी निंदा की गई उन पर अत्याचार किया गया उनको भला बुरा कहा गया उनसे दुर्व्यवहार किया गया परंतु अंत में वे विजयी हुए और उनके शत्रु गलत सिद्ध हुए यदि इतिहास अपने आप को दोहराए और यह सब कुछ आप पर भी बीते तो आप दुःखी न हो बल्कि प्रसन्न हो और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें कि आपका भी वैसे ही संकटों का सामना करना करने के लिए आह्वान किया गया है जैसे कि अतीत में पवित्र आत्माओं ने किया था यदि वे आपका विरोध करें तो आप उनसे नम्रता के साथ पेश आएं। यदि वे खंडन करें तो आप अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें यदि वे आपका साथ छोड़ दे और आपसे दूर भागे तो आप उनके नजदीक जाएं और उनसे दयापूर्ण व्यवहार करें किसी को क्षति न पहुंचाएं, सबके लिए प्रार्थना करें अपने प्रकाश से संसार को आलोकित करने का यत्न करे और अपने ध्वज को नब में ऊंचा फहराए आपके उत्तम जीवन की मोहक सुगंधी हर ओर फैल जाएगी आपके हृदय में प्रज्वलित सत्य का प्रकाश सुदूर क्षितिज तक चमकने लगेगा संसार की उदासीनता और घृणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जबकि आपके जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे वे सब जो स्वर्गीय साम्राज्य में सत्यता की प्राप्ति में प्रयत्नशील हैं सितारों की भांति चमकते हैं वे मीठे भलों से लदे फलदार वृक्षों की भांति हैं अमूल्य रत्नों से भरे सागर की भांति हैं। केवल मात्र प्रभु की दया में विश्वास रखें और दिव्य सत्यता का प्रसार करें